हाँ यही चालीस आगे नहीं इकतालीसवा है कृष्ण अधर्मा विभवात कुलस्त्रिय प्रदूष्यंती हे कृष्ण अधर्मा विभवात अधर्म की वृद्धि हो जाने से कुलस्त्रिया स्त्री कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं। युद्ध होने से क्या होता है कि पुरुष सब मारे जाते हैं या तो स्त्रियाँ बच जाती हैं स्त्रियाँ बढ़ जाने से क्या फिर स्वेच्छाचार हो जाता है उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है ना पुरुष रहने से थोड़ा नियंत्रण रहता है तो स्वेच्छाचार बढ़ जाता है और स्वेच्छाचारिका बढ़ जाने से स्त्रियाँ दूषित हो जाती है वैसे पुरुष भी दूषित हो जाते हैं अगर पुरुष प्रधान समाज रहा है तो स्त्रियों पर आरोप ज्यादा लगाए गए हिंदू शास्त्रों में दोष दोनों के होते हैं स्त्री है, का भी दोष होता है पुरुष का भी दोष होता है दोनों समान रूप से दूषित रहते हैं पुरुष प्रधान समाज है तो स्त्रियों पर ही ज्यादा दिया गया पुरुष पुरुषित तो देखिएगा क्या है आपका कृष्ण अधर्मा अधर्म की वृद्धि होने से कुल स्त्रिया प्रदूष्यंती कुल की दूषित हो जाती हैं स्वेच्छाचरण भी हो जाती हैं मनमाना आचरण करती हैं यही दूषित होना है और देखना वार्षण विष्णु के कुल में उत्पन्न होने के कारण श्री कृष्ण को वाष्णे कहा गया है विष्णु ऋषंद कुरुभ्य ना हे वाषण स्त्री सुदुष्टासु वर्ण संकरा जायते स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है हे स्त्री सु दुष्टाशु स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर जायते वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है वर्ण संकर संतान से क्या होता है तो बताते हैं एवा, च्या संकर नरकाह एवा कुलखना नाम क्या वर्ण शंकर संतान देखो च्याय यदि आरंभ में करेंगे च्या और संकर और वर्ण शंकर संतान कुलखना नाम कुलश से नरकाह एव कुल घातियों के कुल को नरकाह एव नरक में जाने का ही कारण बनती है च्यान्वय हमने आरंभ में करके बताया चा और संकर संताने कुल के को जो अपने कुल का घात करते हैं युद्ध में में में ऐसे कुल के को नरक ले जाने का ही कारण बनती है यदि आरंभ करें तो लगाइए फिर कैसा होगा शंकर नाम चाकुलस से नरकायो शंकर नाम चाकुलस नरकाय ए वर्ण शंकर संतान कुल घातियों को कुल कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होती है कुलघातियों को और कुल कुल को नरक में कुलती हो गया और दूसरा कुल क्या उसके बाद वाली सुल्तान ठीक है कुल का घात करने वाला कुलघाती हुआ और बाद वाली संतानों को कुल कह दिया। और ये पहले वाले भी कुल में आ गए कि तो उनको भी कोई उनके पिंड और उदक उनको प्राप्त नहीं होगा ऐसा तो कुल आगे दिखेगा दोनों तरह से लगा सकते हैं संकर, संतान, नाम से अकुलस के कुल को और कुल को को और नरक में ही ले जाने का कारण होती है क्यों? क्यों नरक में ले जाने का कारण क्यों होती है? तो कारण बताते हैं पितरा ही एसाम। लुप्त पिंडोदक क्रिया ही करते क्योंकि लुप्त पिंडोदक क्रिया लुप्त, लुप्त हुई पिंडोदक क्रिया वाले फितर मतलब जिन फिकरों को पिंड प्राप्त न हो और उदक प्राप्त न हो पिंड पिंड क्रिया और उदक क्रिया जिन पितरों को ना प्राप्त हो उन्हें क्या कहा कहेंगे विशेषण है ऐसा लुप्त पिंडोदक क्रिया पितर पसंद तर्कियों की ऐसा इनके कौन कुल घातियों के लुप्त पिंड तथा उदक क्रिया वाली पितर अपने स्थान से कटित हो जाते हैं ऐसा है ना दान और जल दान की प्रथा हिंदुस्तान में है हिंदू धर्म में है तो को कि देना चाहिए उनको देश करके जल देना चाहिए और वो किसी भी योनि में होते हैं उनको प्राप्त होता है कैसे प्राप्त होता है अरिमा आदि आठ प्रधान पितृ देवता है ये पितृ स्वर्ग में रहते हैं तो जो भी कोई व्यक्ति पिंड दान करता है जल दान करता है तो पितृ उसके पास से पहुँचा देते है नित् देवता उसके पास तक पहुँचाने का काम करते हैं तो पितृी देवताओं की कृपा से उनको प्राप्त हो जाता है उनको बहुत ही प्रसन्नता हो जाती है कभी कभी बड़े बड़े संकट से बच जाते हैं वो लोग इसलिए ये सभी करना चाहिए शास्त्र विहित है करना चाहिए तो कहते हैं कि जो वर्ण संकर संतान होती है तो चुंडोदक क्रिया का लोप कहा गया लोक कैसे देखना पोमदी में सूत्र है अपत्यम पोत्र गोत्र यही है ना गोत्रत्व आगे हु? बोला करो तो फिर पढ़ाने में अच्छा लगेगा हमको आप लोग बोलेंगे नहीं तो हमको तो पढ़ाने में अच्छा नहीं लगेगा फिर हम तो बताएंगे नहीं ज्यादा बातें अपत्यम प्रवृत्ति गोत्रम है ना ये क्या है कि पौत्र आदि जब अपत्यत्वन विवक्षित हो तो गोत्र संज्ञा होती है ये है यहाँ पर देखना जैसे कोई एक कोई मूल पुरुष है एक पुरुष है ना इसका एक पुत्र हो गया और ये क्या हो गया पौत्र हो गया तो पौत्र तीसरे नंबर पे आया ना है कोई मूल पुरुष है उसका पुत्र है और पुत्र के पुत्र को क्या कहेंगे पोत्र कहेंगे तो जैसे कि मान लीजिए की कश्यप काश्यप गोत्र है ना मान लीजिए ये क्या है कश्यप है तो ये तो पुत्र हो गया ना तो पौत्र आदि या प्रत्यत्वक्षित होने पर गोत्र संयक होते हैं पुत्र की गोत्र संज्ञा नहीं होती है है ना? तो ये काश्यप गोत्र वाले कौन होंगे यहाँ से आगे पुत्र वो वो जो उसका है तो वो गोत्र उसके नहीं होगी तो अब यहाँ पर ऐसा समझना है आपको कि जैसे कि कोई भिन्न भिन्न वर्ण के स्त्री पुरुष ने विवाह किया ठीक है तो जो संतान उस हो गयी वो पहले वाले कुल की नहीं रही मतलब वो अपने पिता के कुल की नहीं, नहीं रहे तो जब पिता के कुल की रही नहीं तो वो संतान एक तो पिंड करेगी नहीं यदि पिंड करे तो पहले वालों को प्राप्त ठीक है ठीके? पहले वालों को नहीं प्राप्त होगा क्योंकि उनके कुल की नहीं रही, अच्छा अब आप देखिएगा तो पहले वाले को नहीं प्राप्त होगी पिता को भी नहीं प्राप्त होगी वर्ण संतान से पिता को भी पिंड और नहीं मिलेगा किसको मिलेगा ये देखना किसी को नहीं मिलेगा फिर जो मान लीजिए एक उवर संकर संतान आई फिर उसका पुत्र हुआ और फिर एक क्या हुआ पौत्र हुआ पौत्र। तो उवर संकर के बाद जो ये पौत्र हुआ ना तो यहाँ से फिर क्या है कि एक अलग शुरू हो जाएगा गर्मरेगा इसका उवर संकर वाले का इसका एक अलग शुरू हो जाएगा और जब अलग शुरू हो जाएगा तब क्या होगा की ये जो ये जो करेगा ना पुत्र वर्ण शंकर का पुत्र फिर ये किसको मिलेगा वर्ण शंकर को मिलेगा है ना तो एक अलग गुत्र शुरू हो गया लेकिन पहले वाले से संबंध कट गया उनको नहीं मिलेगा और वर्ण शंकर का जो सीधा पुत्र हुआ इसको तो, तो कोई नहीं दे पाएगा है ना समझिए बात अब तो इसलिए कहते हैं वर्ण शंकर संतान होने से गुप्त पिंडिया ऐसा बोले, बोले, बोले। ऐसा कहा गया हालांकि धर्म शास्त्रों में है की अपने गाँव वालों को भी पिंड दे देना चाहिए कया जाकर ऐसा आता है श्रद्धा भक्ति की बात है श्रद्धा भक्ति हो तो मिल भी सकता है लेकिन प्राय नियम नहीं है इसलिए ऐसा कह गया है ना अपने गांव वालों को भी देने को कहा गया है और गीता प्रेस का एक कल्याण अंक में उसके क्या है? परलोक और सुंदर जन मानते हैं हाँ उसको पढ़ कर दे दिएगा बहुत लोग उधर गया में गए है श्राद्ध करने पिंड करने तो कुछ लोग मिल जाते हैं हमको भी दीजिए तुम कौन हो बोले तुम्हारे गाँव के हम व्यक्ति है इतने वर्ष पहले हमारा शरीर छूटा था कोई अभी तक आया नहीं आपकी दे दीजिए ऐसा बड़ी महिमा है पिंडदान की उदकदान की इस परंपरा को कायम रखना चाहिए आधुनिकता की हवा में इसको छोड़ना नहीं चाहिए छोड़ना नहीं चाहिए बद्रीनाथ जैसे देखना बहुत लोग करते हैं ब्रह्मी कितनी भिड़ लगी रहती है बद्रीनाथ भगवान पितरों के देवता है वो सबको सबका उद्धार करते हैं वहाँ पर ये सब करना चाहिए श्रद्धा भक्ति पूर्वक करना चाहिए सब काम तो आप समझ लिया लुप्त पिंड उदक क्रिया है ना पिंडदान और उदकदान करते क्योंकि ऐसा साम करते वर्ण शंकरा नाम नहीं हाँ ठीक है वर्ण संकरों के फितर वर्ण संकरों के फितर कैसे लुप्त हुई पिंड पिंड और उदक क्रिया वाले क्योंकि ऐसा लगाना क्योंकि लुप्त हुई पिंड और उदय क्रिया वाले वर्ण संकरों के फितर ये ठीक रहेगा लुप्त हुई पिंड और उदय क्रिया वाले वर्ण संकरों के फितर प्रतंत्र अपने स्थान से प्रतीक हो जाते हैं उनको बहुत ही कष्ट होता है अपने स्थान तो सुखी नहीं रह पाते हैं और औन्नति हो जाती है उनकी तब तो पिंड उदक ठीक मिलता रहे तो उनको बहुत सुख मिलता है फिर वो आशीर्वाद देते हैं तो संतति भी पसंद रहती है उनके आशीर्वाद से तो ये सब जारी रखना चाहिए काम आगे देखेंगे परलोक और सुंदर जन्मांक गीता प्रेस का पठनी है उसको पढ़ना चाहिए देखिए दोषी दे सही कुल अघना नाम वर्ण शंकर कार्यक्रा जात धर्म कुल धर्माश शाश्वत इसीलिए वर्ण शंकर की निंदा भी की गई है मनुस्मृति में बहुत सारी जातियां वर्ण शंकर बताई भी गई हैं। चलिए आगे दो सही एक नीचे है कुल धर्म क्या अन्वे लगाएंगे वर्ण शंकर कार्यक्रत ही, ही दो कुघना नाम शाश्वता कुलधर्मा या जाति धर्म उत्साह वर्ण संकर कार्यक्रम ही, ही, ही। वर्ण संकर संतान को उत्पन्न करने वाले या वर्ण संकर संतान को करने वाले एक ती दोष ही इन दोषों से वर्ण संकर संतान को करने वाले इन दोषों से तो यहाँ अर्जुन बोल रहा है ना अर्जुन ही कह रहा है ना, तो ये दोष क्या है कि जो युद्ध भी है ना युद्ध में सब मारे जाएंगे, पुरुष मर जाते हैं स्त्रिया है स्वेच्छा चारिणी हो जाती है, संकर संताने होती है। तो यही सब बता रहे वर्ण शंकर वर्ण शंकर संतान को करने वाले एक ही दोष इन दोषों के कारण है कुल अभिना नाम कुल घातियों के शाश्वताह कुल धर्मां शाश्वत सदा से चले आए कुल के धर्म क्या जाति धर्म और जाति के धर्म एक जाति से कई कुल होते हैं एक जाति के कई कुल होते हैं तो कुछ प्रत्येक कुल में भी कुछ कुछ आचार भिन्न भिन्न होता है कुछ कुछ उनके कर्म अलग अलग हो जाते हैं आचार उनके इसलिए अलग कहा कि कुल धर्म चार जाति धर्मा, उनके कुल धर्म और जाति धर्म उस साध्यन से नष्ट हो जाते हैं ठीक है वर्ण शंकर संतान में उतनी प्रीति नहीं रहती उन कर्मों को करने में और और जब ये युद्ध में पुरुष मर जाएंगे तो फिर कोई आगे बताने वाला भी नहीं रहेगा कौन बताएगा जब वृद्ध लोग चले जायेंगे मरकर युद्ध में ये सब कारण है लग जाएगा वर्ण संकर संतान को करने वाले जो दोष है जिन दोषों के कारण वर्ण संकर संतान में हो जाते हैं पुरुषों का अभाव हो जाना और स्त्रियों का स्वेच्छा हो जाना ये सब है ना पुरुष नहीं रहेंगे घर में ऐसा दोष तो दोनों का होता है अब देखेंगे वर्ण संकर कार्य ही ये एतई दोषण संकर संतान को उत्पन्न करने वाले या वर्ण संकर संतान के कारण वर्ण संकर संतान के कारण ये दोष इन दोषो से कुल कुलघातियों के सदा से चले आए कुल धर्म क्या जाति धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं आगे देखना उत्सन्न कुल धर्म मनुष्याण जनार्दना नरके नियतम वास सुश्रुमा जनार्दना हे जनार्दना उत्सन्न कुल धर्मान मनुष्याणाम नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्य उत्सन्न कर् नष्ट जिनके कुल के धर्म में नष्ट हो गए हैं नष्ट हुए नष्ट हुए कुल धर्मों वाले मनुष्यों का नरके के नियतम वासा भवति, यह नियतम कर् निश्चित रूप नरक में निश्चित रूप से वास होता है नष्ट हुए कुल नष्ट नष्ट हुए हुए कुल धर्म कुल धर्मों वाले मनुष्यों का के धर्मो वाले मनुष्यों का या जिनके कुल का धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का नरके नियतम वाता भवती नरक में निश्चित रूप से होता अनियतं, अनियतं होता वास होता है कहीं कहीं अनियत अनियतम ऐसा भी पदच्छेद मिलता है जब अनियतम पदच्छेद होता है तो क्या अर्थ होगा अनिश्चित काल तक वास होता है क्या अर्थ होगा अनिश्चित हाँ बहुत लंबे समय तक के फिर अनियतम कर् होता है अनिश्चित काल तक वास होता है जब अनियतम परिचित करेंगे तू इति अनुसूशरुम ऐसा हमने सुना है अर्जुन बोल रहा है लग जाएगा जनार्दना कुल धर्म मनुष्याणाम नर के नियतम वासा भवती अनुसूशरुम ऐसा हमने सुना है हमने अनुसूश्रु सुना है अनु न पश्चात जैसा परंपरा फिर सुना है इसके लिए अनुसूश्रूम है लगाइए इसको अहो बत महत्प कर तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभ है ना हन तुम स्वजनम उद्यता यहाँ देखेंगे अहो अहो है ठीक है अहो बत है बत यहाँ पर खेद अर्थ में अब अवगे है या शोक अर्थ में अवग है अहो शोक है अहो शोक है क्या शोक है तो देखना व्यवस्थिता कि हम सब बड़ा पाप करने का निश्चय किए हैं कि हमने बड़ा पाप करने का निश्चय किया है करतुम व्यवस्थिता का क्या अर्थ है करने का निश्चय किया है अहो शोक है अहो शोक है कि व्यय महात पापम व्यवस्थिता कि हम सब ने बड़ा पाप करने का निश्चय किया है बड़ा पाप क्या कुलकूप महापाप कुल महा महापाप करने का निश्चय किया है कुल धर्मासनातना है और से ही ये बता दिखे दिखे तना तना है। श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया अर्जुन के पूरी गीता में कुछ उत्तर दिया ही नहीं देखना यद राज्य सुख लोभे ना हंतुम स्वजन उद्यता यद जो जो, कर कर, जो जो जो जो यत यत यत यत है ना करते कर कर अर्थ लेना राज्य सुख लोभ है ना स्वजनम हंतुम न राज्य सुख लोभ है ना राज्य के सुख के लोभ से या राज्य सुख के लोभ से राज्य सुख अर्थ राज्य से प्राप्त होने वाला सुख राज्य से प्राप्त होने वाला सुख तो राज्य से प्राप्त होने वाले सुख के लोभ से स्वजन मंटु मुद्दा अपने लोगों को मारने के लिए तैयार है राज्य से प्राप्त होने वाले सुख के लोग से किसको मारने को तैयार है स्वजन मंटु मुद्दता अपने लोगों को मारने को तैयार है अब ध्यान देना यदि तो यदि कोई अधिकारी वर्ग का व्यक्ति हो और उसके परिवार के लोग ही अधर्म करें तो अधिकारी को क्या करना चाहिए दंड देना चाहिए कि नहीं देने देने। देना चाहिए देना चाहिए इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में लगाया है कर्तव्य है में उसको। यदि मतिकारम अशस्त्र शस्त्र पाणय धारतराष्ट्राहे अन्यु तद में क्षेमतरम भवे यदि अशस्त्र आप्रीकार शस्त्र धारतराष्ट्रे हु हनु तद मे हनु तद मे क्षेम भवेत यदि माम अशस्त्र आतीकार वो बोला है ना कि क्या वे फिस्तु शरीर में रो और रोमे हां से गणस रहा है तो बोलता है यदि यदि शस्त्र रहित आप्रतिकारम करते सामना ना करने वाले या मुकाबला ना करने वाले वो मुकाबला नहीं करना चाहता है जुम्मन युद्ध में यदि शस्त्र रहित और मुकाबला ना करने वाले माम मुझे स्वस्थ रहित और सामना न करने वाले मुझे शस्त्र प्राणया धातु का विशेषण है है ना शस्त्र पाणी में है जिसके की शस्त्रधारी धित्राष्ट्र के सूत्र रणे हन्यू रण में मुझे मार डाले रण में मुझे मार, मार, मार डाले यदि शस्त्र रहित तो कौन अपने को बोल रहा है ना असस्त्र कारण ये माम का विशेषण है विशेषण और विशेष में समान विभक्ति और समान वचन होता है तो यहाँ पर माम के विशेषण क्या है असस्त्र और आप्रतिकारम माम भी द्वितीय एक विचनाथ है और असस्त्र कैसे विशेषण द्वितीय है ये माम के विशेषण है और धातराष्ट्र प्रथमा को उपचारांत है तो शस्त्र उसका विशेषण हो गया प्रथमा को उपचारांत यदि शस्त्र रहित और मुकाबला न करने वाले मुझे शस्त्री धतराष्ट्र के पुत्र रणे रण में मुझे मर डाले तथा हुआ मैं क्षेमतरम भवे तो मेरे लिए कल्याणकारक होगा यदि वो मर डाले तो मेरे लिए कल्याणकारक होगा लड़ना नहीं चाहता है इसलिए इसी बात बात नहीं चाहता यही है, बात है। इसलिए कुछ अर्जुन संख्य रथोप रथोपस्थ्य रथोपस्थ्य इसका पदक्षेप करना उपाय विज्ञान से रथोपस्थ्य विसृज सतरम चापम शोक संविघ्न मानसय हुआ हाँ संजय बोला अब संजय बता रहे हैं विकराष्ट्र को फिर क्या हुआ एवं उक्त अर्जुन एवं उक्त अर्जुन अन्वे देखेंगे संखे अर्जुन एवं उक्त संखे अर्जुन एवं उक्त ससरम चापम विसृज्य शोक संविघन मानस रथोपस्थे उपाविशत संखे युद्धे युद्धे युद्ध में अर्जुना एवं उक्ता अर्जुन ऐसा कहकर युद्ध में अर्जुन ऐसा कहकर ससरम चापम सर्थ करते बाण सहित चापम करते कर धनुष बनता है ना धनु तो ध्यान देना कि ससरम चापम ससरम करते बाण सहितम बाण सहित तो धनुष को छोड़ कर बाण सहित धनुष को छोड़कर छोड़ दिया शोक संविग्न मानसाह की शोक से युक्त चित्त वाला होकर शोक से युक्त मन वाला होकर या शोक आकुल मन वाला होकर रथोपस्थे उपाविथ रथ के पिछले भाग में बैठ गया रथ के पिछले भाग में बैठ गया सब छोड़ दिया धनुष बाण पीछे जाके छिप गया जा करके हमें लड़ाई लड़ाई नहीं करनी किसी से ठीक है अच्छा श्री महाभारते सत्यायाम संहितायाम वैया परमणी श्रीमद ये महाभारत का है इसको सब शास्त्री भी कहते हैं क्योंकि सौ सहस्त्र श्लोक पहले थे ऐसा कहा जाता है इसमें तो सब शास्त्री संहिता महाभारत को कहा जाता है सब सहस्र श्लोक थे, अभी तो इतने नहीं है ना नहीं। हाँ ऐसा कहते हैं और व्यास के द्वारा इसलिए कहते हैं महाभारत संहिता को और इसके भीष्म गीता लिखी है भीष्म गीता है और ये भी क्या है की उपनिषद उपनिषद के समान दर्जा है गीता था उपनिषद के समान ये महत्वपूर्ण है और ये ब्रह्म विद्या है और इसको योग शास्त्र कहा याद होगा गीता को ध्यान रखना योग शास्त्र योग जो है ना परमात्मा से मिलाने वाला शास्त्र है ये जो और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है और ये प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग यहाँ योग शास्त्र है हर अध्याय का योग तरक नाम है तो अर्जुन विषाद योग है अर्जुन के विषाद का वर्णन इतने है अब कुछ शब्दों की भी उत्पत्ति देख लीजिए मधु कम दैत्यम सुदयती अच्छा तो पीछे आ जाना कुछ लोग मधु मधुनामान दैत्यम सुदयती यहाँ तो पीछे भी बैठ सकते हैं आप लोग लिखिए मधु नामकम क्या लिखा मधु नामकम दैत्यम सुदयती विनाशयती इति मधुसूदन क्या है मधुनामान दैत्यम सूदयति विनाशयति मधुसूदन मधु मधुनाम वाला दैत्य है और सूदयति का अर्थ है विनाशयति मधु नाम वाले दैत्य का विनाश करते हैं इसलिए श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है मधुसूदन कहा जाता है लघु कुमली में आया है देख लेना वहीं पर धातु क्या करते देख लेना है ना से बना है अच्छा कल जनार्दन बताया था ना? ये कौन लिख लेना जनार्दन का जनम पापीनम अर्दयती दंडयती जनार्दन क्या जनम पापीनम अर्दयती दंडयती जनार्दन है जन्म का क्या है पापिनम यहाँ जन्म से लेना है पापी जन्म है पाप ना अच्छा हा जन्म पापीनम पापिनम की अपेक्षा पापी जन्म लिखना और अच्छा रहेगा जन्म पापी जन्म जनम अर्दयति दंडियत जनार्दन पापी जन को दंड देते हैं इसलिए जनार्दन कहे जाते हैं और एक और लिखिए जनई ही अर्द्यते जनई इति जनार्दना जन अर्द्यते जनार्दना जन के मनुष्यों के द्वारा करते याच्यते कि मनुष्यों के द्वारा प्रार्थनी होते है मनुष्यों के द्वारा प्रार्थनी होते हैं, प्रार्थ हैं। इसलिए जनार्दन कहे जाते हैं मतलब मनुष्यों की प्रार्थना करते इसलिए क्या कहे जाते है? मनुष्यों तो के द्वारा प्राप्त नहीं है इसलिए जनार्दन कहे जाते हैं अच्छा ये जन्म जन्म अर्दयत जनार्दन है जन जन्म का नाश करता है जन्म जन्मनी जन्मानी जन्म नहीं, जन्मानी। जन्म।, नहीं आए, जन्म कर्थ जन्म कर दिया था कल जन्म।, जन्म अर्दयती तो जन्म का अर्थ जन्म कर्थ कल मनुष्य नहीं किया था बल्कि जन्म कर दिया था अच्छा। है ना? जन्म कर्थ कल क्या बताया था जन्म जन्म का विनाश करता है कि तो भगवान की भक्ति करने वालों का संसार में आवागमन नहीं होता है जन्म नहीं होता है इस अभिप्राय से कहा था अच्छा एक शब्द और देख लिये लिखिए ऐसा गा, गावो वेद गिरा प्रोक्ता हाँ। क्या गावो वेद गिरा प्रोक्ता गोविंद तत्सुपाल आते क्या गावो वेद गिर प्रोक्ता गोविंद हाँ। तत्सुपाल आते यहाँ गाव करते वेद गिरा मतलब वेद वचन वेद वचन को क्या कहा गया है गावा गाऊ गावा।, गावा तो वेद वचन को कहा गया है गावाह और तब सुपालनाथ गोविंद उनका सुपालन करने से गोविंद कहे जाते हैं उनका सुपालन करने से, करने से क्या कहे जाते दुन्तु। हैं गोविंद कहे जाते हैं अच्छा बिंदु वो भी बनेगा वो भी बनता है अच्छा ये और एक लिखना भक्ता नाम गाहा। गाह द्वितीया बहुजन में बनता है भक्ता नाम गुति गिरा इस, इस क्या हमसे उच्चारण कहीं गड़बड़ होता है क्या बनेगा स्तुति कि भक्ता नाम गाह स्तुति गिरा विंदती लभते गोविंद भक्ता नाम गाहुत गिरा विंद गोविंद यहाँ गाहत गिरा मतलब स्तुति बचन प्रार्थना गहक अर्थ स्तुति गिरा अर्थात प्रार्थना विंदती अर्थ लगते की भक्तों की प्रार्थना को प्राप्त करता है भक्तों की प्रार्थना को प्राप्त करते है इसलिए गोविंद कह जाते भगवान भक्तों की प्रार्थना को प्राप्त करते मतलब प्रार्थना भगवान तक पहुँच जाती है ना प्रार्थना को प्राप्त करते हैं या प्रार्थना को स्वीकार करते हैं भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं लगते लगते का से प्राप्त करना या स्वीकार करना भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं इसलिए गोविंद कहे जाते हैं और देखिए है। अच्छा रसातल में पृथ्वी गई थी तो भगवान ने उद्धार किया उसको लाकर तो ऐसा लिखना ऐसा एक और गाम पूर्व नष्टाम नष्टाम धरणीं धरणीं पूर्वन धरणी इति लोविंदा तो क्या हुआ यहाँ क्या लिखा आपने दाम दाम देर। देरुण। देरुण तो यहाँ ध्यान देना गांव की गोविंदा शब्दों पर ध्यान देना गांवी दे गोविंदा गांव कर्त यहाँ पर क्या है पूर्ण पूर्व धरनी कर्त कि पूर्व से नष्ट हुई या पूर्व से डूबी हुई पृथ्वी को प्राप्त करते नष्ट हुई यादातल में चली गयी थी ना तो उसको नष्ट हुई कहेंगे या डूबी हुई कहेंगे पूर्व से नष्ट हुई पृथ्वी को प्राप्त करते हैं इसलिए भगवान गोविंद कहलाते हैं तो पृथ्वी को रसातल से पृथ्वी को लाने के कारण रसातल से पृथ्वी को लाने के कारण भगवान को गोविंद कहा जाता है और देखना और लिखना गोभी वेदांत वाणी भी वेद्य इति गोभी वेदांतवाणी गो भी, भी गोभी वेदांतवाणी भी क्या वेदांत वाक्य ही कर लेना कठिनाई लगे तो वैसे तो गोभी वेदांतवाणी भी वेद्य गोविंद यहाँ गोभी का अर्थ वेदांत वाणी भी वेदांत वाक्यों के तो द्वारा जाने जाते हैं इसलिए गोविंद कहे जाते हैं वेदांत वाक्य के द्वारा जाने जाते हैं इसलिए क्या कहे जाते हैं गोविंद कहे जाते हैं अच्छा और ये इतना ही रहने दो बहुत है ना बराग रूप से पृथ्वी को तो उद्धार किया भगवान ने ऐसा कई है इतने पर्याप्त है अब देखिए दूसरा अध्याय हुआ और प्रथम अध्याय में आइए अध्याय भगवत गीता में तो, तो समाज बताया था, था। तो श्रीमान जासो भगवान भगवान और श्रीमद भगवता हाँ। गीता गीता कथिता या उपदिष्टा श्रीमद भगवान के द्वारा कही गई, श्रीमद भगवान के द्वारा गाई गई या श्रीमद भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो उपदिष्ट है उसको श्रीमद भगवत गीता कहते हैं और ऐसा भी चाहे तो कर सकते हैं, श्रीमद भगवती चाशा गीता क्या श्रीमद भगवती चाशा ऐसा कर्म धारे भी कर सकते हैं, श्रीमद भगवती श्रीमद भगवती कौन है गीता है श्रीमत भगवती चासा गीता ऐसा कर्म नारे भी किया जा सकता है अच्छा श्रीमती चासा भगवती श्रीमत पहले कर्म नारे हो गया और श्रीमत भगवती चासा गीता ऐसा बाद में भी कर्म नारे कर्मधारे कर्मधारे गर्भ कर्मधारे समाज अब सुनाई देता है कम सुनाई दे तो यहाँ आ जाइएगा यहाँ जगह पीछे बैठ सकते हो बाहर बैठने में सुविधा है कहीं भी बैठ सकते आगे पीछे अच्छा एक बार तो लोगों को सत्तर से ज्यादा विद्यार्थी थे तो हम बोले जैसे बंदर चारों तरफ बैठते हैं ना तो वही बंदर चारों तरफ बैठ जाएंगे ऐसा तो हो गया यह, यहाँ पढ़ाते थे गिर गया अभी बहुत पुरानी बात है ध्यान देना अब आएंगे दूसरे अध्याय में देखो द्वितीय संजय द्वितीयोध्या इसके भी पांच श्लोक पढ़ जाएंगे। तम तथा हुआ पड़ जायेंगे मधुसूदन कुत स्वान्न उचा कुतम लि विष मुनाजुस्वर्गम आदि अर्जुन क्षुद्रम हृदय दौर्बल त्यक्तोष पर कथम भीष्मे द्रोणम चा मधुसूदन विषु प्रतिष्ठा पूजारूदन गुरू ने हम श्रेमी प्रदेश संजय अगवाच पहले भी संजय अब था अच्छा संजय नहीं नहीं, नहीं समापन में पूर्व की समाप्ति में संजय अगुवास था धीतराज सुबास तो बार आया जाएगी काम अच्छा दोबारा पूछने की आवश्यकता <laughs> नहीं पड़ी <laughs> अपने आप ही संजय सब बताते चले गए <laughs> दस दिन पहले जो घटना घटी थी वो संजय को अभी दिखाई दे रही थी अभी भी दिखाई दे रही है उनको पूरा पूरा उसी तरह वो बोलते चले जा रहे हैं अतीत के दृष्टि भी उनको दिखाई दे रहे थे चलिए अब देखेंगे संजय ने कहा क्या कहा लगाएंगे तथा तथा पदों को देखेंगे कृपया आविष्टम कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विशीदंतम इदम वाक्यम उचा मधुसूदन लगाइए जी तथा अश्रुपूर्णाकुलेक्षण कृपया आविष्ट अश्रुपूर्णाकुलेक्षण कृपया आविष्ट विशीद मधुसूदन इद्क्यवाच लगाइए तथा करते अर्थ है उस प्रकार अश्रुपूर्णाकुले क्षणम आसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले अश्वपूर्ण है ना अश्वपूर्णाकुले क्षण आकुले क्षणम व्याकुल नेत्रों वाले आंसुओं से परिपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस प्रकार जैसा पहले बोला ना क्या क्या बोल गया अर्जुन उस प्रकार आंसुओं से परिपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले तथा कृपया विष्टम या कृपया करते करुणया करुणा से युक्त करुणा से युक्त विषाद करते, करते हुए या शोक करते हुए तम करते उस तम से क्या लेना अर्जुनम तो ये सभी अर्जुन के विशेषण है तथा ये अश्रुपणाकुले क्षण आंसुओं से परिपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले करुणा से युक्त तथा विषाद करने वाले या शोक करने वाले तम उस अर्जुन को मधुसूदन इदम वाक्य उच्य भगवान मधुसूदन ने यह वाक्य कहा भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा लग जाएगा अन्य देखेंगे तथा अश्रुपूणाकुलेक्षण कृपया आविष्टम विषीदंतम तम मधुसूदन इदम वाक्य उवाच्य हो गया मधुसूदन ने यह वचन कहा तो क्या कहा मधुसूदन ने तो देखना श्री भगवान वाचा श्री भगवान कहने लगे देखेंगे इसके पदों को कुत कह मलम इदम विषमे समुपस्थित अन्यजुष्ट अस्वर्गम अतीर्ति करजुना कुत या कह मलम इदम नीचे क्या अनारि अर्जुना। अर्जुन है अनारिजुष्ट अस्वर्गीम अकीर्तिकरम अर्जुन अर्जुन संबोधन है सर्वप्रथम अर्जुन का में करना कि हे अर्जुन अब एक मिनट हाँ ये अलग अलग पद नहीं है कस्मलम एक ही पद रखना है ना अलग अलग पद नहीं कस्मलम एक ही पद है ठीक है दिलाया आपने कस्मलम एक ही पद है कहमलम ऐसा पद अच्छेद नहीं हो सकता है कसमलम एक पद है लगाइए अर्जुन अब अनु पर ध्यान देंगे विषमे अर्जुन विषमे अनाजुष्ट अस्वर्गम समुपस्थितम लगाइए अर्जुन हे अर्जुन विषम विषमय अर्थ है कि असमय में या विषम काल में विषम काल समझते प्रतिकूल समय में विषमय अर्थ है असमय में विषम काल में या प्रतिकूल समय में असमय असमय शब्द का प्रयोग जानते हैं ना हे अर्जुन विषमय अर्थ है असमय में या तो विषम काल में हाँ प्रतिकूल परिस्थिति स्वीकृति में कह सकते हैं हे अर्जुन विषम काल में अब ये कसमलम कसमलम के सभी विशेषण है कसमलम करते है यहाँ पर मुंह कस्मल कसमल कर्थ है हो। तो कस्मल के सभी विशेषण है ये पहला पहले क्या है यहाँ पर अनार्यजुष्टम अनार्यजुष्टम कर्थ है आर्य के हैं श्रेष्ठ पुरुष को और आर्यजुष्टम कर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरित या श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा सेवित तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जो सेवित है उसे क्या कहेंगे आर्यजुष्टम और अनार्यजुष्टम अर्थ है कि श्रेष्ठ पुरुषों से असेवित या श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा अनाचरित ठीक है तो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा असैवित कौन कसमल कसमल का विशेषण है और कसमल का दूसरा विशेषण यहाँ पर क्या है अस्वर्गम अस्वर्गम अर्थ है स्वर्ग का विरोधी स्वर्ग देने वाले साधन को स्वर्गम कहा जाता है और अस्वर्गम का ख्याथा जो स्वर्ग देने का साधन नहीं है स्वर्ग का विरोधी स्वर्ग का विरोधी मतलब सुख का विरोधी कह सकते हैं इसको है ना कि स्वर्ग का विरोधी अकीर्ति कर्म करत है कि अकीर्ति को करने वाला अपयस को करने वाला कोई कर्तव्य पालन के समय इतना बड़ा युद्ध के लिए सभी लोग इकट्ठा हो और वहाँ इस रहा है तो अर्जुन को क्या मिलेगी बाद में आकीर्थी सब अपना हो जाएगी इतना बड़ा वीर बनता था और मौके पर देखो कैसा रोने लगा अब की जाएगी तो अकीर्ति कर्म करत है की अपयस को करने वाला कसमलम का क्या अर्थ है इदम कसमलम यह शोक हाँ यह शोक मोह कुछ भी है ना यह मोह तो मोह के विशेषण क्या हो गए अनारिजुष्ट अस्वर्गम और मतलब वे महापुरुषों के द्वारा स्वर्ग का विरोधी और अपने यह मोहता मो उपस्थितम ये तुझे कहा से आ गया तुम्हें कहाँ से आ गया ये भगवान तू तु बोल रहे हैं तुम्हे कहाँ से आ गया पता ये कैसे हो गया तुमको अच्छा अब जो को कैसे हो गया और भगवान क्या बता रहे हैं देखिए उनको कुटा मतलब किस कारण से आ गया कह सकते हैं ना ये मोह तुझे कहां से आ गया या किस कारण से आ गया किस कारण से आ गया कुत्ता अकस्मात कारणार्थ पंचमी कर्थ में तसी सत्य होता है ना या पंचमी कर्थ में तसी है अब आगे देखेंगे क्लेवियम मास में गार्थ है न एकद न एक न एक उपपद्युद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त पर ये गां का रूप है बोलो लुंग लदार है मध्यम पुरुषेजनिता और यहाँ पर अटकागम क्यों तो नहीं हुआ मांग नो है ना मांग के योग में क्या होता है आठ का आगम नहीं।, नहीं होता है तो मां का मां है ना ये आ, मां इसमें गमा गाँ को बीच में अच्छा लगाया है नहीं तो कोई सोचता सवर्णीर हो गया गमा था हैं <laughs> ये है इस लुंगी स्मोत्रीचा ऐसा भी है कुछ हाँ ना यहाँ पर तो लगाइए इसको कैसे लगाएंगे पार्थ ये संबोधन है ये प्रथा कुंती का एक नाम प्रथा है और प्रिथा प्रिथा प्रिथा का पुत्र होने से अर्जुन को पार्थ कहा गया पार्थ क्लब कि तू नपुंस नपुंसकता को मत प्राप्त हो क्लैव्य देते दे हैं नपुंसकता को क्लीब कर्त होता है नपुंसक और क्लिबा क्लैव्यम मतलब नपुंसत धर्म को क्या कहेंगे नपुंसक्य कर्म को कहेंगे क्लब्य है अर्जुन तू नपुंसता को मत प्राप्त हो नपुंसता को, को मत प्राप्त हो मतलब नपुंसक जैसा आचरण मत कर नपुंसता को मत प्राप्त हो या कायरता को मत प्राप्त हो ऐसा हे पार्थ तू नपुंस तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो एकद नपुंसक जैसा काम कर रहा है ना जिसे कोई सामर्थ्य नहीं हो ऐसा बात कर रहा है इसलिए भगवान उसको ऐसा बोल रहे हैं समझा रहे हैं या कौन ये से क्या लेना है क्लब्य नी न उत्पद्य शोभा क्लब्य उत्पद्यते कि तुझमें शोभा दे नहीं पाता है या क्लैव तुझ में शोभा नहीं पाता है ये भगवान कहते हैं परम तपा ही परम तप्य परम शत्रु तापयति संतापयती परम तपा मतलब शत्रुओं को जो संताप देता है उसे परम सप कहते हैं तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं परम सप की हे परम तपण शत्रु तप कि हे तप क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम हृदय से दुर्बल्यम क्या होगा हृदय दुर्बल्यम और कर्म नार्य समाज में पूर्व का ये तत्पुरुष समाज में पूर्व पदकार से प्रदान होता है जो उत्तर पदकार से में. ये भी मालूम नहीं है अन्य पद तुम्हारा तो खोपड़ी खराब है हमेशा अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है बोगरी में है ना और पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है अब व्यव समाज में अब व्यव समाज में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है और बोगरी समाज में अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है तत्पुरुष समास, समास में क्या होता है उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है तो इसलिए है ना हृदय दुर्बल्यम हृदय दुर्बल्यम उत्तर पर दुर्बल है ना तो छुद्रम क्षुद्रम किसके साथ करेंगे प्रधान के साथ या प्रधान के साथ हृदय के साथ करेंगे तो दौरबल्य के साथ करेंगे प्रधान के साथ अन्वय करना पड़ेगा तभी हृदय की छुद्र दुर्बलता हृदय की छुद्र दुर्बलता प्रधान है ना तो दुर्बलता के छुद्र क्षुद्र होगा हृदय के साथ नहीं होगा बात समझ सुनने आई है ना हृदय के साथ करेंगे दुर्बल के साथ करेंगे क्योंकि प्रधान के साथ अन्वय करना होता है अप्रधान के साथ नहीं। हाँ तो क्षुद्र हृदय के ये अर्थ नहीं होगा हृदय की जो दुर्बलता है वो उसके साथ क्षुद्र करना है समझिए प्रधान के साथ अन्वय करना है अप्रधान के साथ नहीं करना इसलिए कहा कि क्षुद्रम हृदय दुर्बल त्यक्तवा की हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करके हे परम तो हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करके उत्कृष्ट कर से खड़ा होगा हृदय की छुट्ट दुर्बलता का त्याग करके खड़ा हो जाए त्य कौन सी धातु है तो है ना उपर गए और मध्यम पुरुष एक वचन है परम दुर्बलता का त्याग करके उत्तीष्ट खड़ा हो जाए तो भगवान ने कितने वचन बोले अभी दो बोले उसने क्या बोला की आ, ये क्यों हो गया मुँह तुमको हाँ फिर कहते हैं तुम नपुंसता को मत प्राप्त हो कायरता को मत प्राप्त हो ये तुझमें सोभा नहीं पाती है यही हृदय की दुर्बलता है ना ये हृदय की दुर्बलता से ये सब बहनेबाजी कर रहा है हृदय मजबूत होगा तो ऐसा नहीं सोच पाएगा वही तो क्लैव भी को छोड़कर क्लैव भी हृदय की दुर्बलता है इसलिए क्लैव जैसा जो व्यवहार कर रहा है खड़ा हो जाए ऐसा अभी अर्जुन की कितनी देर बाद गीता को उपदेश सुनने के बाद ही माना है करिश्तेचनम तो बाद तो तो में कहा में ओम